उसकी प्रदक्षिना कर ब्रामणों को दक्षिना दे जो कन्या इसुत्तम तृतिया व्रत को करती है वह तीनों लोकों में दुष्प्राय भगवान विश्णु के समान पती प्राप्त करती है राजन मेरे द्वारा कथित यह व्रत चीर काल तक प्रसिद रहेगा इस व्रत को � जो इस्तरी इस्वरत का आचरण करेगी वह निरोग सुन्दर दृष्टी संपन्य तथा अंग प्रत्यंगों से शोबायुक्त होकर सो वर्षों तक जिवित रहेगी अनंतर किंकडी के शब्दों से समन्वित हंसयान से रुद्र लोक को प्राप्त करेगी वहा अनेक वर्षों जिव्य भोगों को प्राप्त कर आठों सिद्धियों से समन्वित होगी। युदिष्टिव ने पूछा भगवन मेगपाली वृत कब और कैसे अनुष्ठित होता है। इसका क्या फल है। तथा मेगपाली लता कैसी होती है। इसे बतलाने की कृपा करे। भगव मेगपाल को सब्त धान्य यव गोधूम दान तिल कंगू श्यामक सामवा तथा चना और अंकुरित गोधूम के साथ अथवा तिल तंडुल के पिंडो द्वारा अर्ग प्रदान करना चाहिए मेगपाली तांबुल के समान पक्तो वाली मंजरी युप्त एक लाल लता है बह व्यपार से जीवन बिताने वाले वैश्यगण धान्य तेल गुड कुमकुम स्वर्ण तथा पद जूता च्छाता कपड़ा अंगूठी कमंडलू आसन बर्तन और भुज्यवस्तू आदी से इसकी पूजा करते हैं मेगपाली के अर्गदान से जाने अंजाने जो भी पाप में יא סתנמי תפננג פאלי קי פל גנד פושפא אקשת נארי קל כגור ענר כנר דהופ דהי דיפ אור נעי אמקור ועלי דהניה סמוסי פוגה קרנית צהיה תתה לאלו וסטרוסי אוסי עצ'א דת כר אור אביר סי בבושת כר ארגדנה צהיה והארג विद्वान ब्रह्मन को संपर्ण कर देना चाहिए इस प्रकार मेग पाली की पूजा करने वाली नारी या पुरुष परम एश्वर्य को प्राप्त करते हैं तथा सुख सोभाग्य से समन्वित हो सो वर्षों तक मृत्यों लोग में जिवित रहते हैं अंतमे विमान पर आरु अपने साथ कुलों को निसंदेहें नरक से स्वर्ग पहुंचा देते हैं जो नरक के भैसे पलादी यादी से समन्वित अर्ग मेग पाली को प्रदान करता है उसके सभी पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के द्वारा अंदकार नष्ट हो जाता है पं� इस मृत्यू लोक में जिस व्रत के द्वारा इस्तरियों का घ्रस्त आश्रम सुचारू रूप से चले और उन्हें पती की भी प्रिती प्राप्त हो उसे बताईए। भगवान स्री कृष्णे कहा एक समय अनेक लताओं से आच्छन विविद पुष्पों से शुषोबित म� और देवताओं से आब रित मा पारवती और भगवान शिव बैठे हुए थे उस समय भगवान शंकर ने पारवती से पूछा सुंदरी तुमने कौन सा ऐसा उत्तम व्रत किया था जिससे आज तुम मेरी वाम अंगी के रूप में अतियंत प्रिये बन गई हो पारवती जी बोल एवं मैं सभी इस्तरियों की स्वामनी तथा आपकी अरधांगनी बनी हुई हूँ भगवान शंकर ने पूछा भद्रे सभी को सोख्य प्रदान करने वाला वहरंभावृत कैसे किया जाता है पिता के यहां इसे तुमने किस प्रकार अनुष्ठित किया था उसे बताओ पारव उस समें मेरे पिता ही मवान तथा माता मेना ने मुझसे कहा पुत्री तुम सुन्दर तथा सोभाग्य वर्दक रंबा वृत का नुष्ठान करो उसके आरंब करते ही तुम्हें सोभाग्य ऐश्वर्य तथा महादेवीपद की प्राप्ति हो जाएगी पुत्री जेश्ट अपने चारों और पंचागनी प्रज्वलित करो अर्थात ग्रहा पत्नियागनी दक्षिन अगनी आहावनियां तथा संभागनी और पांचवे तेजह स्वरूप सूर्य अगनी का सेवन करो इसके बीच में उर्व की दिशाकी और मुपकर बैठ जाओ और मुर्व चर्म जटा चार बोजाओं वाली एवं सभी अलंग कारों से शुशुवित तथा कमल के ऊपर विराजमान भगवती महासती का ध्यान करो पुत्री महालक्षमी महाकाली महामाया महापती गंगा यमुना सिंदू शत्रदू नर्मदा मही सवत्री तथा वैतर्णी के रूप में वेही महा मैंने माता के द्वारा बतलाई गई विधी से श्रद्धा भक्ती पूर्वक रंभा गौरी वृत का अनुष्ठान किया और उसी वृत के प्रभाव से मैंने आपको प्राप्त कर लिया। मगवान श्री कृष्ण पुना बोले कौतन्य लोपा मुद्रा ने भी इस रंभा व जो को इस्त्री पूरुष इस रंबाव्रित को करेगा उसके पुल की वृद्धी होगी उसे उत्तम संतती तथा सम्मती प्राप्त होगी इस्त्रियों को अखंड सौभाग्यकी तथा संपूरण कामनाओं को सिद्ध करने वाले स्रेष्ठ ग्रहस्थ की सुख की प्राप्ती व्रति को एक सुन्दर मंदप बना कर उसे गंद पुष्प आदि से सुवाशित तथा अलंकृत करना चाहिए। तदंतर मंदप में महादेवी रुद्राणी की यथा शक्ति स्वर्ण आदि से निर्मित प्रतिमा स्थापित करने चाहिए। और गंद पुष्प दूप � कंडू हुंड अपूप फूल आपवित्र निश्पाप सेम नमक चीनी तथा गुड निवेदित करने चाहिए पदमासन लगाकर सूर्यास तक देवी के सम्मुक बैठा रहे अनंतर प्रुद्राणि को प्रणाम कर यह मंत्र कहें संपूर्ण वेद आदि शास्त्रों में स कि शिव भक्ति से रहित है, आप ही, है। आप ही स्वधा स्वाह च्वता और सरस्वती है आप मुझे पती स्यहेश्ट ग्रह था धन प्रदान करें आपको नमशकार है इस प्रकार उन्ह्त उन्हें प्रणाम करके देवि से आख्षमा प्राथन करेंशुका अनंतर सा पत्निक यशाश्वी � सुवासनी स्त्रियों को नई वैध्य आधी प्रदान करने चाहिए। इस विधान से सभी कार्य संपन्न कर पाप नाश के लिए क्षमा प्रातना करें। अगले दिन चतुर्थी को ब्रहमण दमपतियों को मदुर रसों से समन्वित भोजन कराकर व्रत पूरण करना चाहि इस्तरी अत्वा पुर्ष पर्थम स्नान से निव्रित होकर अक्षत और पुष्प माला धूप चंदन पिष्टक पीठी आदी से गव की पूजा करें। उनके श्रंग आदी सभी यंगों को अलंक्रित करें। उन्हें भोजन कराकर त्रिप्त कर दें। स्वयम तेल और � वन की और जाती तथा लोटती गवों को उनकी तुष्टी के लिए ग्रास दें और उन्हें निम्न मंत्र से अर्ग प्रदान करें तदंतर निम्न मंत्र से गवों की प्रात्ना करें